यथार्थ शरणागति श्री लक्ष्मण जी कौन है श्री लक्ष्मण जी को रामचरित में अनेक रूपों में प्रस्तुत किया गया है उनमें से एक रूप है वैराग्य वे मुर्तमान वैराग्य हैं सानुजेत प्रभु राजत परन न भगत ज्ञान वैराग्य जनों सोहत धरे शरीर लक्ष्मण जी की मान्यता यह है कि इस देह की कितना भी मनाया जाए चाहे जितनी इसकी पूजा की जाए पर यह तो अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा इसलिए इसको तो पूरी तरह से भस्म कर देना चाहिए शरीर को भस्म कर देने का तात्पर्य उतना नहीं है जितना देहाभिमान और देहाध्यास को भस्म करना है इसका अभिप्राय है कि देह की वृत्ति को छोड़कर देह से ऊपर उठ जाना देह बोझ से ऊपर उठ जाना वैराग्य की अग्नि में उसे जला देना इसलिए भगवान जब लक्ष्मण को उपदेश देते हैं तुम माता पिता की सेवा करो तो आप ध्यान से विचार करके उस पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि धर्म का जो श्री गणेश होगा आरंभ हो जो होगा वह तो शरीर से ही होगा शरीर में होगा कहने का अभिप्राय यह है कि जिस शरीर ने हमारे शरीर को जन्म दिया जिसने हमें जन्म देने के लिए इतना कष्ट उठाया वह माँ हमारे लिए वंदनी है पूज्य है पूर्वक माँ की सेवा करना माँ की आज्ञा का पालन करना पुत्र का कर्तव्य है पिता के आज्ञा का पालन करना पितृण से मुक्त होना पुत्र का कर्तव्य है इस तरह धर्म की प्रारंभिक कथा शरीर से ही प्रारंभ होती है और होनी भी चाहिए किंतु केंद्र बदल जाता है वह केंद्र परिवर्तित होकर देह के स्थान से एक दूसरे स्थान पर चला जाता है धर्म जब भक्ति की दिशा में परिणत होता है तब उसमें सूत्र वही है कि पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए माता के आज्ञा का पालन करना चाहिए सेवा करनी चाहिए पर वहाँ आकर पिता माता का अर्थ बदल जाता है क्या बदल गया इसका उत्तर आपको मिलेगा सुमित्रा अम्बा ने लक्ष्मण को जो उपदेश दिया वह पिता और माता की सेवा तो है पर माता और पिता का अर्थ बदल गया है गोस्वामी जी ने भी गीतावली रामायण में कहा शास्त्र यह कहते हैं कि माता पिता बंधु की सेवा करनी चाहिए किंतु कृपया इनको सुनकर माता पिता का तिरस्कार न करने लगिएगा अभी तो हम सब शरीर में ही बैठे हुए हैं नहीं तो कथा में नींद क्यों आती इसलिए पहले शरीर वाले धर्म का भी अपना स्थान है महत्व है पर एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति अगर केवल शरीर ही होता तो धर्म का सारा निर्णय शरीर के माध्यम से होता भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि तुम जाकर माता से विदा मांगकर आओ और मेरे साथ चलो मानो उसका सही सूत्र मां सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को दिया जिसे सुनकर लक्ष्मण जी को लगा कि मैंने तो जो उत्तर दिया प्रभु को वह शायद उतना उपयुक्त नहीं था जितना माँ के द्वारा बताया गया यह उत्तर है वह उत्तर उतना ही तो था जब लक्ष्मण जी से सारा समाचार माँ को सुन, सुनने को मिल गया तो मां ने पूछा कि तुमने राघवेंद्र ने क्या कहा उन्होंने कहा कि अयोध्या में रहकर माता पिता की और सब की सेवा करो यही धर्म है और इसी धर्म का तुम्हें पालन करना चाहिए तुमने क्या कहा माँ मैंने तो यह कह दिया था गुरु पितुमात तो न जानो का उन्हें माँ के सामने कहते हुए संकोच लगा पर उन्होंने बता दिया मैंने तो यही कहा कि मैं तो माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता मैं आपको छोड़कर एक क्षण के लिए भी जीवित नहीं रह सकता सुमित्रा अम्बा ने कहा कि तुम्हारा उत्तर तो सही नहीं है इसका अर्थ है कि तुमने प्रभु की बात काट दी प्रभु की बात काटना चाहिए क्या तब माँ ने कहा कि प्रभु ने जब तुम्हें यह कहा कि अयोध्या में रहो तो तुम्हें कहना चाहिए था हाँ अयोध्या में रहूँगा जब उन्होंने कहा कि तुम माता पिता की सेवा करो तो कहना चाहिए था हाँ प्रभु माता पिता की सेवा करूँगा लक्ष्मण जी ने कहा कि तब तो फिर वह उल्टी बात हो जाती माँ कहा नहीं प्रभु से तुम्हें पहले यह प्रश्न करना चाहिए प्रभु पहले यह निर्णय हो जाए कि माता पिता कौन है तब उन्होंने कहा उसका अर्थ है कि हमने एक जन्म में एक शरीर को जिस जिसने जन्म दिया वह माता जब इतनी बंदनी है उसका हमारे ऊपर इतना ऋण है तो हमारा एक ही जन्म तो नहीं है इसके पहले अनगिनत जन्म हुए हैं तो ऐसी स्थिति में वह जो एक माँ है जिसे हम माँ आदिशक्ति कहते हैं वह कितनी वंदनीय है उसका कितना ऋण है लक्ष्मण जी से माँ कहती है कि तुम्हें तो यह कहना चाहिए था कि महाराज मैं अयोध्या में ही रहना चाहता हूँ माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ पर महाराज मैं जानना चाहता हूँ कि अयोध्या है कहाँ अयोध्या का अर्थ क्या है तब माँ ने अर्थ बता दिया माँ ने जो सूत्र दे दिया वह अत्यंत महत्वपूर्ण है